यह स्वाभाविक रूप में जो वो कोवंता और उस के साथ-साथ ताली पूरा इन सबको भी सहज में ही श्री शंका को शिष्टार्थकर सहज ने मार देते हैं यहां पूरा को तो मांगने के लिए भगवान तो को श्री भगवान जैसा कोई है रूप में का के लिए कोई बार स्वर्ग को धारण करने के लिए कहीं बाव स्वर्ग के द्वारा त्रिपन स्वरूप है। आप तो तो तो है तो श्री कृष्ण का है संपूर्ण के परंतु जब श्री कृष्ण स्वस्वरूप में पीड़ा करते हैं अपने स्वरूप जब वेराजमान है उनकी किसी किसी किसी किसी को के लिए तृणाम और वह रूप में है वहां पर स्थिति बिल्कुल बदल जाती है जो चरण का उपास्य है वह स्वयं किशोर का उपासक बदल जाता है जिसमें सारा देह अक्षत है बस when श्री प्रिया जी के भूत मात्रे व्यंग छात्र के के शिर आदि का पशट बन के ग्रंथमा ये कम अंतर밀ाई तो अंदर की स्थिति में श्री कृष्ण लुकुनि मंदिर में भी आत्रे इतनी मंदिर आ चरक के उपास होते हुए भी स्वयं स्वयं के हो जाते हैं और श्री अपना, अपना उस का प्रेम है शांतर दूसरा ही परंतु अंदर की स्थिति में श्री श्याम सुंदर स्वयं श्री प्रिया की सेवा जी के आश्चर्य के माधुजी का सखी है वे भी आस्वादन करती हैं और श्री श्याम सुंदर भी श्री प्रिया के अत्यंत अधीन होकर के ये कहने लगते हैं कि हे शिक्रिया प्रिय न पारे हम न पारे हम मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं उस समय में श्री दासीगरों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ऐसे श्याम सुंदर का आस्वादन एक सर्वोत्तम आस्वादन है यह दुर्लभ आस्वादन है दूसरी जगह ऐसा आस्वादन नहीं मिल सकता है यह आस्वादन केवल नुकुंज में ही प्राप्त हो सकता है कि श्री श्याम सुंदर प्रिया जी की सेवा कर रहे हो अन्य तो सब जगह वे स्वयं सिंहासन के ऊपर बैठ करके सब लोग जितने भी अन्य पर कर सब उनको परतत्त्व रूप में स्थापित करेंगे और उनकी आराधना करेंगे पंत पर तो परतत्त्व भी अपने आप का अपने अपने ही ही एक एक शक्ति का राधा और कृष्ण दो अलग अलग स्वरूप नहीं है वे वो परतत्त्व श्री कृष्ण वह अपने ही एक स्वरूप श्री राधिका उनकी सेवा कर, करते हुए कहीं सेवा कुंज में विराजमान हो ये जो स्थिति है ये स्थिति परम मधुरतम स्थिति है सर्वोत्तम मधुरतम स्थिति है और उस सर्वोत्तम मधुरतम स्थिति में जब सखीगढ़ श्री श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं तो ऐसे रसिक स्वरूप का दर्शन करते हुए वे अत्यंत अत्यंत मोहित हो जाती हैं और वे श्री प्रिया जी श्री श्याम सुंदर की वंदना करने लगती हैं श्री प्रिया जी की वंदना करने लगती है कि आह जगत का जो उपास्य है वह आपकी उपासना कर रहा है इस स्थिति में जगत के उपास्य की मधुरमा सबसे ज्यादा प्रकट हो रही है और जब सबसे ज्यादा प्रकट हो रही है तो ऐसी परम रस्मय स्वरूपा हे श्री किशोरी जो आपकी यदि हम दासी बनेंगी तो श्याम सुंदर के सर्वोत्तम स्वरूप का दर्शन कर पाएंगी अन्यथा नहीं कर पाएंगे शाम सुंदर परम मधुर हैं पंत सर्वोत्तम मधुर कब हैं जब वे प्रिया के अधीन हो करके अनुकूल नायक होकर के स्वाधीन भर्तर का प्रिया की जब वे विराजमान होते हैं तब श्याम सुंदर का माधुर सबसे अधिक प्रकाशित होता है तो श्याम सुंदर को भी सर्वाधिक माधुर्य प्रदान करने वाली कौन हुई श्री राधारण श्याम सुंदर मधुर हैं पंत उतने मधुर नहीं है जब राधिका के साथ में विराजमान है तो वे अत्यंत मधुर हैं। जब श्री श्यामचंद्र राधिका की सेवा करते हुए विराजमान हैं, उस समय उनकी सर्वोत्तम मधुरिमा प्रकट होती है उस स्थिति में सर्वोत्तम मधुरमा को प्रकट कराने वाली कौन है बुल कराने वाली श्री किशोरी जी है किशोरी जी का माधुर्य ऐसा है जो श्यामचंदर की सर्वोत्तम मधुरिमा को प्रकट करता है इससे श्यामचंदर की महिमा कोई घट नहीं रही है बल्कि अपनी ही महिमा के सामने अपने ही एक स्वरूप के सामने श्याम सुंदर जब सेवा करते हुए विराजमान हैं तो श्यामसुंदर की महिमा कोई घटी नहीं श्याम सुंदर की महिमा उतनी ही विराजमान है सर्वोत्तम रूप में विराजमान है इसलिए श्याम सुंदर का प्रिया के सामने प्रणाम करना यह उनकी महिमा को घटाने वाला नहीं है बल्कि उनके माधुर्य को बढ़ाने वाला है उनके माधुर्य का सबसे बड़ा प्रकाशन तभी होता है जबकि वे अनुकूल नायक होकर के श्री प्रिया के सामने विराजमान हैं तो जगत के लिए जो हैं जगत आसक्त होता है यदि अपने आप के आसक्त होते हैं अपनी ही एक शक्ति श्री राधारायणी सर्वोत्तम शक्ति उनके प्रति यदि वे आसक्त होते हैं तो उनका उनके प्रति आसक्त होना यह उनकी महिमा को बढ़ाता है उनकी महिमा को घटाता नहीं है श्री किशोरी जो श्याम सुंदर की ही परम आल्लादनी शक्ति होकर के महाभाव स्वरूप होकर के विराजमान है और नुकुंज मंदिर में श्री श्याम सुंदर उनकी सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं उन श्री राधिका की यदि मैं दासी बन जाऊं तो इससे बढ़कर के और कोई दूसरी श्रेष्ठ वस्तु नहीं हो सकती है इसलिए श्री पुरोधन सरस्वती जी श्री राधिका दास्य इसकी अभिलाषा कर रहे हैं कौ मुझे वो अवसर होगा कि मैं श्री राधिका के चरणों की सेवा करते हुए विराजमान हूं 241 सौ इकतालीस में श्लोक में कह रहे हैं 241 सौ इकतालीस में श्लोक है क्रीडन मीन दयाख्याधरमणि विद्रम श्रोण भारत द्वीपायामोन तराल स्मर कलभ कटा तोप बक्शो रोहाया ग्भी नाभे बहुल महा प्रेम पीयूष सिंधु श्री राधाया पदाम्भो रूह परचरणे योग्यता में कि मेरी श्री स्वामी वो है स्वामी हैं मेरी स्वामी की महिमा का क्या वर्णन किया जाऊं क्या वर्णन मैं करूं के जगत का पूज्य वो भी उनकी सेवा करता है अब यदि कोई छोटा मोटा व्यक्ति सेवा कर लेता तब तो कोई बड़े मेहमा की बात नहीं थी जगत जिन को मोहित करने वाला जिनका रूप है ऐसे श्याम सुंदर जिनके रूप के प्रति मोहित हो रहे हैं उन श्री स्वामी की सेवा मुझे मिले यही मैं अभिलाषा कर रही हूं तो दासी ये कहती है मंजरी ये कहती है कि श्री राधिका की दासी बनने पर श्याम सुंदर के सर्वोत्तम माधुर्य का मुझे आस्वाद प्राप्त होगा अन्यथा मुझे सर्वोत्तम आस्वाद का प्राप्त की प्राप्ति नहीं होगी श्री श्याम सुंदर अपने से अभिन्न श्री राधिका स्वरूप में जब आसक्त होकर के विराजमान है तो श्याम सुंदर की जो मधुरिमा, श्याम सुंदर की भावुकता श्याम सुंदर की प्रेम आस्वादन करने की जो रसिकता है सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति सर्वाध रूप में प्रकाशित होती है अन्यथा तो सेवा लाओ लाओ लाओ लेना बैंक हो जाएगा देना बैंक नहीं होगा लाओ लाओ हमें दो हमें दो हमें दो सब लोग उनकी वंदना करेंगे परंतु यहां श्री किशोर जी के सामने वे अपने आप को समर्पित करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो वहां पर उनकी जो सर्वोत्तम मधुरमा है वो सर्वोत्तम मधुरमा सबसे ज्यादा प्रकट हो रही है श्री किशोर जी का सौंदर्य कैसा अद्भुत सौंदर्य है मेरी स्वामी का सौंदर्य श्री स्वामी के सौंदर्य का दर्शन करके ये जो दासी है ये अभिमान में फूल रही है कि मेरी ऐसी हैं जिनके सामने सर्वोत्तम कोट मन्मथ मन्मथ श्याम सुंदर भी जिनके रूप का दर्शन करके मोहित हो रहे हैं उन श्री स्वामी का सौंदर्य अद्भुत है और उस सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि वो सौंदर्य अद्भुत है उसका परिचय कैसे कराया जाए परिचय कराने के लिए कहीं न कहीं बिंब ढूंढने पड़ेंगे एक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक इफेक्ट जो है उसको दिखाने के लिए कहीं कहीं न बिंब ढूंढने पड़ेंगे और बिंब ढूंढते हुए अनेक उपमानों के रूप में श्री किशोरी जी की मेहमा का सौंदर्य का दासी वर्णन करती है कि मेरी स्वामनी ऐसी जिनकी आंखें जिनके नेत्र उनकी शोभा नेत्रों की शोभा श्याम सुंदर को भी आकर्षित कर कौन करम सुंदर जो जो कोट मत है ऐसे श्याम सुंदर हैं वो भी जिन प्रिया की रूप माधुरी का दर्शन करके मोहित हो जाते हैं क्रीडन मीन दयाक्षा मानो दो अपूर्व मछली वह क्रीड़ा कर रही हो उनकी आंखें मछली के समान रसमयी हैं और चंचल है आकार में भी मछली के समान है तो मछली के तीन गुण मछली का एक गुण है उसमें चंचलता होती है ऐसे ये आंखें स्वाभाविक रूप में प्रेम की तरंग से चंचल होकर के विराजमान है मछली का आकार बड़ा सुंदर होता है हा आकार होता है ऐसे रूप माधुरी में भी मछली के समान उनकी आकृति है तो चंचलता फिर मछली जल से युक्त होती है तो सरसता तो सरसता चंचलता और विशाल आकार ये तीनों गुण विद्यमान और इसके ऊपर सर्वोत्तम जो गुण है मछली का वो मछली का गुण है कि उसमें कहीं शुद्धीकरण करने की प्रवृत्ति है जल को शुद्ध बनाने में मछली का विशेष योगदान कहीं न कहीं होता है इसी प्रकार श्री प्रिया के नहनों में मेरी जो स्वामी है उस स्वामी के नहनों में कहीं स्वार्थ का अंश मात्र नहीं है तो मछली के द्वारा निस्वार्थ जो प्रीति है अन्य अभिलाषता शून्य तत्सुख सुखी भाव ये तत्सुख सुख की जो प्रीति है वह विशेष रूप से विराजमान और श्री राधिका चरण दास यदि ग्रहण करूंगी तो मेरे हृदय में भोग मोक्ष की यदि कोई वासना की अंश मात्र गंध भी रही है वह गंध भी दूर हो जाएगी वह गंध को भी दूर कर देने वाली वो भोग मोक्ष की जो वासना है उस वासना की गंध को भी वह दूर कर देगी तो शुद्ध तत्सुख सुखी प्रीति शुद्ध प्यारे के सुख को ही सुख मानना और निज स्वार्थ को सेवा में ही पादात्म्य प्राप्त कर लेना ये जो प्रेम की उत्तमता है वो उत्तमता वहां अतिशय प्रकट होगी तीन प्रकार की जैसे प्रीति होती है एक प्रीति है पहले अपना सुख अपनी जेब में रखा फिर इसने मुझे सुख दिया है तो मैं भी इसको सुख दू जहां सेवा की भावना और संभोग इच्छा ये दो बिल्कुल अलग अलग हैं इनके बीच में एक लाइन छिपी खिंची हुई है कुब्जा जी श्याम सुंदर का दर्शन करके आहा ये युवक मुझे कितना सुख दे रहा है पहले अपना सुख अपनी जेब में रखा फिर मन में विचार आया इसने मुझे सुख दिया तो मैं भी इसको सुख दू तब सेवा करने की भावना आई सेवा करने के कारण ही उनकी गिनती प्रियाओं में हुई अन्यथा प्रियाओं में प्रियाओं में उनकी गिनती भी नहीं होती यह केवल स्वार्थ होता सेवा है इसलिए साधारण व्यक्ति के भी अधिकारणी होकर के विराजमान हुई जहां इच्छा संभोग संभोगे साधारणी मता नाथ साधा हारे प्राय साक्षात दर्शन संभवा श्याम सुंदर का साक्षात दर्शन करके जहां पहले अपना सुख अपने जेब में रखा और फिर बदले में ये मुझे सुख दे रहा है इसलिए मैं भी इसको सुख प्रदान करूं, फिर श्याम सुंदर की सेवा करने की उनको सुख देने की भावना आई पहले अपना सुख अपने पास में रखा वहां पर और कृष्ण सेवा यह दोनों दो चीज बिल्कुल अलग अलग है कृष्ण सेवा है इसलिए उनकी प्रियाओं में गिनती है तो गिनती तो हो गई परंतु दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग है संभोगेच्छा अलग है और श्याम सुंदर को सुख देने की इच्छा बिल्कुल अलग है। द्वारिका में रुक्मणी इत्यादि में समंजसा रहती है वहां पर हम इनकी प्रियाएं हैं अतः हम इनके साथ में मिलन की अधिकृता हैं। हमको अधिकार प्राप्त है धर्म शास्त्र के अनुसार इनके साथ में अंग संघ करने का हमको अधिकार प्राप्त है परंतु अधिकार प्राप्त होते हुए उस अधिकार का प्रयोग हम अपने लिए न करके इनके लिए कर रही हैं इनको सुख देने के लिए हम इनके साथ में मिलन प्राप्त कर रही हैं तो संभोगे और कृष्ण सेवा दोनों जहां मिली हुई विराजमान हो और जहां संभोगेच्छा चाहे ही नहीं मुझे तो सुख देना है अब सुख देने का बहुत सारे तरीके हैं हजारों हजारों प्रकार हैं सुख देने के प्यारे को इनमें सर्वोत्तम सुख देने का प्रकार क्या होगा कि मेरा देह भी इनके लिए समर्पित है वहां अपना सुख लेने का मेरा अधिकार बनता है ये नहीं है भाव वहां पर भाव है कि मुझे तो इनकी सेवा करनी है इनकी सेवा कैसे करूं उस सेवा की अतिषयता में जहा अपने देह मंद प्राण को भी प्यारे के लिए समर्पित कर रही हैं उसका नाम है समर्था रति तो तीन रति हुई एक साधारणी दूसरी समंजसा तीसरी समर्था साधारणी रती है कुब्जा में वहां पहले अपना सुख ले लिया अपना पेट भर लिया फिर बदले में प्यारे को सुख दे दी संभोग इच्छा अलग है और कृष्ण सेवा की भावना अलग है रुक्मणी जी में महशियों में हम इनकी विवाहिता पत्नी हैं और विवाहिता पत्नी होने के कारण वैवाहिक आनंद को प्राप्त करने का हमारा धार्मिक अधिकार भी बनता है धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी अधिकार बनता है परंतु हम अपने उस अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे अपने लिए सुख को नहीं चाहेंगी बल्कि हम प्यारे की सेवा करते हुए विराजमान होंगी उसके साथ में प्यारे की सेवा में हमको सुख मिलेगा इसलिए वहां समन्वय है अपने अधिकार का एक सर्वोत्तम उपयोग अधिकार है परंतु सर्वोत्तम उपयोग उसको श्याम सुंदर की सेवा के लिए ही अपने अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है वो होगी सम परंतु तो, मुझे सुख लेना है यह अधिकार है ही नहीं स्वीया पर सब भाव विराजमान है उन पर भाव में मुझे ये अधिकार प्राप्त है ऐसा कहीं अपने अधिकार की भाव है ही नहीं वहां पर एक भाव है प्यारे को कैसे किस प्रकार से सुख सुख दे दूं किस प्रकार से सुख दिया अभी मन नहीं भरा और सुख दूं अभी मन नहीं भरा और सुख दू अभी मन नहीं भरा और कौन से प्रकार से सुख प्रदान किया जा सकता है और यह विचार करते करते जहां अपने देह मन आत्मा को भी प्यारे को समर्पित कर दिया जाए वो जो सुख है, है। जहां पर अपने सुख की तो भावना लेश मात्र भी नहीं है प्यारे को सुख देने की भावना ही एकमात्र विराजमान है ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण रति कृष्ण सेवा में संभोगेच्छा कहीं छपकर के विराजमान है संभोगेच्छा कहीं तादात्म्य बंद होकर के विराजमान है सेवा से संभोगेच्छा अलग है ही नहीं पूरी तरह से ऐसी जो प्रीति है वो समर्थावति हुई तो समर्थावति में मिलन के अधिकार है या नहीं है इसके बिना भी सेवा करने की एकमात्र भावना विराजमान है निज काम की भावना है ही नहीं सेवा करने की भावना विराजमान है और सेवा करने की भावना में सेवा करने के लिए जहां संभोग भी श्री कृष्ण सेवा का एक भाग बनकर के विराजमान है उस वृत्ति का नाम समर्था रथी वह ब्रज गोपी गणों में विराजमान श्री चंदा मथुरा में द्वारका में श्री रुक्मणी प्रकृति में यह धर्म शास्त्र के अनुसार हमारा संभोग श्री श्याम के द्वारा श्याम के साथ में मिलन प्राप्त करके अपने सुख को प्राप्त करना यह दाम्पत्य सुख हमारा अधिकार है परंतु हम अधिकार का प्रयोग अपने लिए न करके अब इसका सेवा के लिए प्रयोग कर रही हैं अधिकार होने पर उसका प्रयोग करना योगी समंजसा रती अधिकार है या नहीं है इसका विचार ही नहीं अपने समोक का तो विचार ही नहीं जड़ से ही गायब है और फिर सेवा कैसे की जाए इस सेवा की पद्धति को अपनाते हुए जहां अपने अंग का भी दा, दान करते हुए अंग को भी अंग प्राण मन देव प्राण मन इन सबको श्यामचंद्र को दान करते हुए जहां विराजमान है वो है समर्थारति जहां अपना सुख पहले अपनी जेब में रखा तो बदले में चलो कुछ श्याम को भी सुख दे दो यह भावना विराजमान है वो है साधारण साधारणी रहती तो जहां श्री प्रिया श्याम को सुख देने के लिए स्वयं सब कुछ श्याम सुंदर के लिए देह प्राण आत्मा सबको देव और आत्मा दोनों को श्याम सुंदर को समर्पित करती हुई जहां विराजमान हैं श्याम सुंदर उस प्रीति का दर्शन करके ऐसे विमोहित हो जाते हैं कि वे स्वयं आसक्त बन जाते हैं और श्री राधारानी आसज्य बन जाती हैं आसक्ति के विषय बन जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है और श्री प्रिया जी जहां आसक्ति बनकर के विराजमान हो श्याम सुंदर उनके प्रति उनके प्रेम की महिमा का दर्शन करके श्याम सुंदर उनके प्रति आसक्त होकर के विराजमान हो वो श्री राधिका का दास दास्य हम दासियों का परम परम लक्ष्य है हम दासी उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हैं क्योंकि निज सुख की भावना से रहित होना शुद्ध प्रीति को धारण करना यह मछली का स्वभाव है और मानो उनके नयन श्री जी के नयन आज मीन द्व्या वो मछलियां उनके नयनों के रूप में विराजमान और मछली जैसे कहीं शुद्धि की ओर ही सर्वदा प्रवृत्त है वह कहीं गंदगी को ग्रहण करने वाली नहीं है गंदगी को दूर हटाने वाली है गंदगी को भोगने वाली नहीं है गंदगी को दूर हटाने वाली है इसी प्रकार शिवप्रिया की प्रीति में कहीं स्वार्थ रूपी गंदगी है ही नहीं निज अंग संग निज स्वार्थ रूपी गंदगी है ही नहीं शुद्ध रूप से तत्सुख सुखी प्यारे के सुख में ही सुख यह भाव धारण करके शिवप्रिया विराजमान है श्याम सुंदर जहां किशोर जी की सेवा कर रहे हैं सेवा करने से श्याम सुंदर का अपना कोई महत्व तो घट जाएगा सो बात नहीं वहां पर महत्व तो घटता नहीं है महत्व तो सदा बना ही रहेगा जैसे शरीर का जो हाथ है वो कभी सिर के ऊपर भी जा सकते हैं कभी हाथ नीचे भी रह सकते हैं परंतु तो हाथ नीचे होने पर हाथ की महिमा घट नहीं रही है और हाथ ऊंचा होने पर हाथ की मेहमा बढ़ रही हो सो बात नहीं है इसको एक बहुत सुंदर प्रकार से श्री रसकुल्ला नाम करके जो टीका है उस टीका के प्रारंभ में ये बात कहीं कह दी थी कि यथा ष स्वरो ग्रामे नीचे नोपे निषाद एवं दास्या सदा पूर्ण साक्षात उपर वर्तते सखीगण भी श्री प्रिया जी का दासिक ग्रहण करना चाहती हैं लाल जी भी प्रिया जी का दास ग्रहण करना चाहते हैं सख्य प्रीति से भी बढ़ करके दास प्रीति स्थापित होती है इसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया संगीत में तीन ग्राम होते हैं षडज मध्यम और पंचम ये तीन ग्राम हैं सारेगा पौधा मी ये सात स्वर जो हैं वो षडज में भी हैं मध्यम में भी हैं और वे पंचम में भी वे तीनों ग्राम विराजमान हैं तो यद्यपि सारेगा पौधा मी ये मी सबसे ऊंचा स्वर है ऊंचा होने पर भी यदि मध्यम की दृष्टि से देखें मध्यम ग्राम जो है मध्यग्राम उसकी दृष्टि से देखें तो षज का जो सबसे ऊंचा स्वर है वह भी कहीं नीचा ही रहेगा ऐसे ही सक्षम नीति भले कितनी भी ऊंची है परंतु वह दासी की दृष्टि से कहीं नीची ही रहेगी तो सक्षम नीति से युक्त होने पर भी श्री प्रियागण दास प्रीति में ही निष्णात रहती हैं प्रिया जी सब कुछ श्याम सुंदर के लिए समर्पित कर रही हैं परंतु तो श्री श्याम सुंदर कहीं अपने आप को बड़ा करके नहीं मानते हैं श्याम सुंदर अपने आप को श्री प्रिया जी के चरणों का दास ही करके मानते हैं तो सख्ती की अपेक्षा दास्य सर्वदा पूर्ण है जैसे शडज ग्राम में खड़ज में जो निस्वर है वह सबसे ऊंचा है निषाद स्वर सबसे ऊंचा है परंतु फिर भी वह मध्यम की तुलना में वह मध्य ग्राम की तुलना में वह नीचा ही रहेगा ऐसे ही श्री श्याम सबसे ऊंचे हैं ऊंचे होने पर भी वे अपने आप को नीचे ही प्रिया जी के सामने छोटा ही सर्वदा समझते हैं तो आक्षा जिन मेरी स्वामिनी दासी लगी है अभिमान में मेरी स्वामिनी कोई मामले है क्या वे कैसी हैं कि जिनके नयन में दो मछलियां निरंतर निरंतर क्रीड़ा कर रही हैं स्फूरत अहर मणि जिनकी अधर्मणि विद्रुम श्रोण भार विद्रुम के समान सुशोभित हैं स्वर अधर्श मणि विद्रुम जिनके ओठ विद्रुम मुगा के समान अपूरुष शोभा को प्राप्त हो रहे हैं मूगा के समान जिनके ओठ सुशोभित लाल जिनके ओठ मूगा रत्न के समान अपूरुष शोभा को प्राप्त हो रहे हैं और श्रोण भार दीपायाम और जिनकी श्रोणी मने कटी परम पतली और परम पतली होकर के कटी के नीचे का जो भाग है श्रोण भार वह द्वीप के समान किसी तापू के समान परम शोभा को प्राप्त कर रहा है द्वीपायामोरा अंतराल जहां अपूर्व रूप से जिनकी क्षीण कटी सुशोभित हो रही है और उसके पीछे जो अपूर्व श्रोणि भार है वो श्रोणि भार भारत होकर के विराजमान है ऐसी परम सुंदरी शिप्रिया विराजमान है उत्तर कल कलब कटाटोप बक्सो रोहाया और जिनके श्रीवक्ष के ऊपर विराजमान जो रसद कुंज हैं, वे रसद कुंज हाथी के कनपट्टी के सुंदर जो कटभार है उस कटभार के समान जिनके वक्षस्थल शिशोभित हो रहे हैं जिनके श्री अंग के ऊपर परम रसद जो कुंज वो अपूर्व रूप से विराजमान हैं, जैसे हाथी की कनपट्टी उसके ऊपर फूले हुए दो जो भाग हैं वो जैसे शोभा को प्राप्त होते हैं ऐसे कलम कठ हाथी की कनपटी के समान जिनके श्रीवक्ष की अपूर्व शोभा अपूर्व विराजमान हैं जो जगत को मोहित करने वाले श्याम सुंदर उनको भी मोहित करने वाली हो करके श्री प्रिया विराजमान है योगेश्वरे के भी ईश्वर होकर के जो विराजमान हैं, बड़े बड़े योगी, उनके भी ईश्वर श्री शिव उन शिव आदि के भी ईश्वर होकर के जो श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं, वे भी जिन श्री प्रिया की अर्थात प्रिया कोई अलग वस्तु नहीं है श्याम सुंदर ही है उन श्याम प्रिया की अपूर्व रूपमाधु का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर मोहित होकर के विराजमान हैं, तो कलर वक्षो बोहा हाथी की कनपटी के समान जिनके श्री वक्षस्थल के ऊपर सुंदर जो रसद हैं वे रसदकुंज अपूर्व से विराजमान हैं, गंभीर आवर्त नाभे जिनकी नाभ अत्यंत अत्यंत गंभीर गहरी और आवर्त से युक्त होकर के विराजमान है बहुल हर महाप्रेम पीयूष सिंधु हो ऐसी मेरी श्री स्वामी श्री राधिका वे महाप्रेम पीयूष की सिंधु होकर के विराजमान है महाप्रेम की समुत्र होकर के वे श्री प्रिया विराजमान है एक प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए हृदय में श्री प्रिया जी के रूप माधुरी का अपनी जो स्वामी हैं, जो श्याम सुंदर की प्रिया होकर के विराजमान उन, उन राधिका की रूपमाधुरी का समग्र रूप माधुरी की जब हृदय में धारणा की तब धारणा करके उस धारणा के विशेष प्रभाव को प्रकट करने के लिए जब ध्यान करने की स्थिति में दासी आती है मंजरी आती है तो प्रिया के एक रूप ने दासी के हृदय में जो एक सामान्य बिंब प्रभाव उत्पन्न किया उस प्रभाव को व्यक्त कैसे करें? उसको व्यक्त करने के लिए कहीं ना कहीं उसे बिंब ढूंढने पड़ते हैं इमेज ढूंढनी पड़ती है और इमेजों को ढूंढते हुए वो कहीं ना कहीं उपमानों को जो सिमिलर आइटम्स हैं उन उपमानों उपमानों को कहीं ढूंढने का वह प्रयास करती है और ढूंढने का प्रयास करते हुए कभी मछली में कोई गुण उसको प्रकट दिखते हैं कभी अधरों में कि जो शोभा है उसमें विद्रुम में मूंगा में अधरों की शोभा का कहीं बिंब उसे अंकुल लगता है उस प्रभाव को प्रकट करने में कहीं किसी द्वीप उनकी शोभा को वो द्वीप श्रीप्रिया उनके श्रोण भाग की शोभा उसको कहीं प्रकट करने में उसको अनुकूल लगते हैं उन उनके माध्यम से एक प्रभाव को वह कहीं मूर्तिमान करना चाहती है और कभी हाथी की कंपटी उनकी शोभा कहीं श्रीप्रिया के श्री अंग की अपूर्व जो शोभा है उनको प्रकट करने में सहायक होकर के विराजमान होती हैं ऐसे महाप्रेम पीयूष की समुद्र रूप श्री राधे का उन समुद्र में पड़ी हुई जो आवर्त हैं जो लहर लहरों की जो भवर हैं उन भवन के, के माध्यम से श्री प्रिया की नाभि की अपूर्व शोभा उनको वह दासी प्रकट करती हुई विराजमान होती हैं ऐसी मेरी स्वामी जो सौंदर्य में भी उनके अनंत गुण गोड़। जिन गुणों की कोई सीमा नहीं उन गुणों में केवल एक रूप सौंदर्य को कहीं ग्रहण किया जाए तो रूप सौंदर्य को भी देख करके विमोहित हो जाती है श्रीअंग का स्वाभाविक गठन उसका नाम है रूप जब श्रीअंग को वस्त्र आभूषण अलंकार इनके द्वारा चित्राम इनके द्वारा सजाया जाए तो उसका नाम होगा शोभा उस शोभा में यदि भाव आ जाए और भाव के कारण प्रेम के कारण शोभा की और भी अधिक वृद्धि हो तो उसका नाम है भाव तो रूप शोभा भाव और वो भाव जब चेहरे के प्रकाश के रूप में श्रीअंग के प्रकाश के रूप में प्रकट हो उसी का नाम है कांति और वो जब चेष्टाओं के द्वारा प्रकट हो तो उसी का नाम है, तो है दीप्ति तो रूप शोभा भाव शोभावी दीप्ति अभी तो रूप की शोभा का वर्णन करने में ही अटक रही हैं रूप की शोभा का ही वर्णन कर रही हैं फिर जो दीप्ति है दीप्ति तक पहुंचना तो अभी बहुत आगे की बात है तो वो अपूर्व से उस रूप माधुरी का दर्शन करती हुई दासी कह रही है ऐसी मेरी जो स्वामी जिनके श्याम सुंदर भी आसक्त होकर के विराजमान श्याम सुंदर को भी कि भी आसज्या होकर के जो विराजमान है आसक्ति के विषय बनकर के जो विराजमान है उन श्री राधिका पादाम भोज उर्व परचरण ने योग्यता में उन श्री राधिका के चरण कमलों की परचरिया करने की योग्यता को मैं ढूंढ रही हूं उस योग्यता को मैं प्राप्त करना चाहती हूं योग्यता में चिन्ह उसको मैं चुन चुन रही हूं श्री राधा का चरण दासी की योग्यता कब मिलेगी उसका एकमात्र उत्तर है कि जो श्री प्रिया को श्याम सुंदर के मिलाने में सहयोग हो यह सबसे बड़ी योग्यता है किसी में अनंत गुण हैं परंतु श्री राधिका को श्याम सुंदर से मिलाने की योग्यता नहीं है तो वो अभी अधूरी है श्री प्रिया को सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कहां है श्याम सुंदर को सुख देने में और श्याम सुंदर को की जो प्रिया सेवा करना चाहती हैं उस सेवा में यदि मैं ये दासी किंचित मात्र भी योग्यता रखती है किंचित मात्र भी उस सेवा में कुछ सहायता करती हुई विराजमान है प्रिया जो सेवा करना चाहती है प्रिया श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं और उस सेवा में यदि मैं कहीं उपयोग सिद्ध होती हूं तो मेरी सार्थकता है और जो जितनी उपयोगि होकर के विराजमान होगी वह उतनी ही सार्थक होगी वह उतनी ही प्रिया की प्यारी होगी प्रिया की सर्वोत्तम वस्तु है कृष्ण सेवा और उस कृष्ण सेवा में मैं कितनी सहायक होकर के विराजमान सीधा सीधा बात है इसको समझने में कि मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है भक्ति भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप है जहां हम निज स्वार्थ से, से पूरी तरह से मुक्त हो जाए और प्यारे को सुख मिले यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य हुआ मनुष्य मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है भक्ति भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप है तत्सुखी भाव श्री प्रिया लाल को सुख कैसे मैं प्रदान कर सकूं मेरा अपना अधिकार है श्री राधारणी के दासी रूप में राधा मेरी इमिजिएट बॉस हूं सीधी सीधी बात समझने के लिए तो इमीजिएट जो बॉस है उनके कार्य में मैं कितनी सहायक हूं उनका लक्ष्य क्या है श्री राधानी का लक्ष्य है श्यामसुंदर की सेवा करना यदि मैं श्यामसुंदर की राधाणी के द्वारा की गई सेवा में कहीं मेरा हेल्पिंग हैंड है यदि मैं किसी प्रकार से उनके लिए उपयोग नहीं हूं तब तो मेरी सार सकता है अन्य सब मेरी सकता नहीं इसलिए श्री राधे का दासी होने की योग्यता का सर्वोत्तम मानक है यदि कोई होगा वो मानक होगा कि श्री स्वामिनी को श्याम सुंदर की सेवा करने में किसी न किसी प्रकार से सहायता पहुंचाना इसलिए जहां भी मंजरी भाव का स्वरूप निरूपण किया गया नाम रूप संबंध तो को सबसे अधिक सुख जिससे मिले उस कार्य में मैं कितनी हेल्पफुल हूं यह भाव कहीं हृदय में धारण करना यह मंजरी का एकमात्र लक्ष्य है और उसकी उत्तमता का पैमाना भी यही है कि श्री प्रिया जी वे श्याम सुंदर की जैसे सेवा करना चाहती हैं उस सेवा में मेरा कितना योगदान है श्री हरनाम के द्वारा चित्त की शुद्धि हुई हरनाम के द्वारा मुझे चित्त की शुद्धि जो जो हुई तो अपना स्वार्थ से मैं मुक्त होती गई और मुक्त होकर के एक स्थिति ऐसी आई जहां मेरा अपना स्वार्थ कुछ है ही नहीं दासी का कोई अपना स्वार्थ है ही नहीं चेतो दर्पण मार्जनम से लेकर के परम विजय परम विजयते में जब हरि नाम ने मेरे चित्त को शुद्ध किया तो शुद्ध करके मुझे शुद्ध प्रेम की प्रलाप प्राप्ति कराई शुद्ध प्रेम का तात्पर्य है कि मुझे इससे सुख मिले यह भाव समाप्त हुआ मुझे मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए यह भाव कहीं समाप्त हुआ धनम न नजनम न, न चुंदरी का जगदीश कामे ये चित्त की शुद्धि पूरी तरह से कहीं हो गई और चित्त एकदम शुद्ध होकर के जब विराजमान हुआ तो शून्यता नहीं आई यह नहीं है कि शून्य हो गया चित्त बल्कि जो जो निज स्वार्थ समाप्त हुआ क्यों क्यों मैं उनको सुख दू ये भावना बढ़ेगी तो तत्सुखी भाव तो का पल्ला तो नीचे आएगा और अपने सुख का पल्ला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा पलट जाएगा वो रहेगा नहीं अब जब तत्सुखी भाव आया तो श्री स्वामी को सर्वोत्तम सुख किसकी की प्राप्ति कर होगी सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होगी जब वे श्याम की सेवा करेंगी उनकी यही सबसे ज्यादा अभिलाषा है और जो इस कार्य में जितनी हेल्पफुल होगी जितनी कारगर होगी वो उतनी ही स्वामी के प्यारी होगी श्री श्याम के की श्याम स्वामनी की जो इच्छा है उस इच्छा में को पूर्ति करने में जो जितनी सहयोगी होकर के विराजमान होगी वह स्वामी की उतनी ही प्यारी होगी अतः योग्यता का मानक योग्यता का बैरोमीटर है वो यह कि श्री स्वामी की इच्छा को कहीं पहचानना और स्वामी की इच्छा को पहचान करके उनकी सेवा में कहीं प्रभुत्व होना ऐसी सेवा में जब प्रवुत्व होंगी तो उस योग्यता में चिन्ह मुझे वो योग्यता मिले और कहीं चोर रास्ते से किसी हृदय की कोठरी में निज स्वार्थ की भावना छिपी हुई पड़ी हुई है उस चोर को भी मार करके वहां से बाहर निकाल दिया जाए और श्री प्रियालाल प्यारी जो सेवा भावना है उसको मैं पोषित करने के लिए कहीं विराजमान हूं श्री प्रिया जिससे में श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान और श्याम सुंदर प्रिया की सेवा करके प्रिया श्याम सुंदर से सेवा ले करके श्याम सुंदर को सबसे ज्यादा सुख दिख सकती है एक बात है माने प्रिया श्याम सुंदर को सुख देने देती हैं तो स्वयं सेवा करके सुख दे सकती हैं परंतु उल्टी बात है श्याम सुंदर सेवा करके जितने सुख होंगे उतना प्रिया की सेवा लेकर के सुख नहीं होंगे प्रिया से सेवा करवाकर करके श्याम सुंदर उतने सुखी नहीं हैं जितनी के प्रिया की सेवा करके श्याम सुंदर सुख होते हैं और प्रिया इसीलिए ऐश करके बैठती हैं मान करके बैठती हैं कि श्याम सुंदर को ज्यादा सुख मिलेगा श्याम सुंदर जब प्रिया के चरणों में वंदना करते हैं तो उनको परम सुख की प्राप्ति होती है इस परम सुख में मैं कैसे कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल हो करके उनकी सेवा कर सकती हूं तो ये अभिलाषा कर रहे हैं और मेरी स्वामी ऐसी कि श्री श्याम सुंदर उनकी सेवा करते हुए विराजमान हो जहां पर क्रीडन मीन दयाक्षा कहीं जल में क्रीड़ा करती हुई दो मछली उनके समान जिनकी आंखें हैं आकार में भी मछली के समान चंचलता में क्रिया में भी मछली के समान और गुणों में भी कहीं निर्मलता उनको धारण करती हुई सजलता को धारण करके जो मछली विराजमान है ऐसी मछली के समान शिप्रिया की दोनों आंखें हैं स्फुर उनके ओठों की जो शोभा है वो विद्वं श्रोणी विद्रुम माने मूगा के समान है अर्थात की जो शोभा है वो रक्तमा से युक्त होकर के विराजमान और श्रोणि भारत द्वीपाया और उनका जो श्रोणि भाग उनका जो कटी के नीचे का भाग है वह अपूर्व रूप से द्वीप के समान अपूर्व शोभा से युक्त होकर के विराजमान है और उनके श्री श्रीअंग के ऊपर जो कामदेव रूपी हाथी उसके कनपति के समान जो भाग है उनके समान कोई अपूर्व उत्तुंगता उनके बक्षस्थल के ऊपर विराजमान है तो कलम कटाटोप रोहाया उनके बक्षोरोह हाथी के कट के समान कनपटी के समान है और गंभीर आवर्त नाभे उनकी नाभि गंभीर आवर्त गंभीर भंवर के समान उनकी नाभि विराजमान है ऐसी हरि के प्रेम की सिंधु श्री राधा रानी हैं उन श्री राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करने की योग्यता मुझे मिले ऐसा योग्यता में विचि उसके लिए ही मैं निरंतर निरंतर प्रयासशील हूं और उस प्रयासशीलता का स्वरूप यह है कि मैं अपने आप का अभिमान रखू श्री राधिका दासी का रसिक जनों का संग प्राप्त करू श्री वृंदावन का निवास प्राप्त करूं और निवास प्राप्त करके तत्सुखी भाव इनको धारण करते हुए विराजमान हूं स्वाभिष्ट भाव मैं स्वाभिष्ट भाव संबंधी स्वाभिष्ट भाव स्वाविष्ट भाव अंकुल और स्वाविष्ट भाव विरुद्ध का त्याग इन पांच श्रेणियों को अपनाते हुए में नेंत नेंत तो योग्यता योग्यता प्राप्त हो जाएगी। एकमात्र शरणागति के द्वारा प्राप्त होगी किसी दूसरे प्रकार से वह योग्यता प्राप्त नहीं होगी निज अभिमान श्री राधिका दासी का और मेरे जीवन का लक्ष्य श्री प्रिया के इच्छा को पूरी करने में कहीं सहायता करना और जो सर्वोत्तम जो प्रेम की पराकाष्ठा है उस पराकाष्ठा रूप में श्री प्रिया की अभिलाषा सर्वोत्तम अभिलाषा उस सर्वोत्तम अभिलाषा में कहीं सहयोग नहीं होकर के मैं विराजमान हूं यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है तो आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पराकाष्ठा जो है वो प्रिया की जो पराकाष्ठा वही मेरी सेवा की पराकाष्ठा हो उसमें मैं सहयोग नहीं होकर के विराजमान हूं इसी निष्कर्ष के साथ श्री वृंदावन दे हरि लाल की जय निता गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय निताय गौर हरिभो राधी